भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनिना मफी दुर्लभ गोपी ने उस भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है तो भगवान श्री कृष्ण आचार्य तो हैं, गीता के आचार्य हैं, परंतु उनका संप्रदाय क्या है जिस संप्रदाय के आचार्य हैं? बोले हम गोपी संप्रदाय के आचार में आ, गोपियों से जो मैंने गोपियों से जो मैंने सीखा है अर्जुन वो तुमको बताते हैं तो बोले बाबा ये क्या तुम बोलते हो ये कोई बोलने की कोई बात है आ, धर्म से धर्म को छोड़कर भगवान की शरण बोले बाबा मैं धर्म से परे हूँ कि नहीं परे ये बता लो अब श्रुति से समन्वय करते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अन्य कृपा कृपा भगवान धर्म से भी परे हैं अधर्म से भी परे हैं कृत से भी परे हैं अकृत है, से भी परे हैं कृपाकृता जो अकृत कृत है उनसे भी परे हैं जो कृत अकृत है उनसे भी परे है जो कृत किए हुए अकृत है उनसे भी परे हैं और जो अकर्त किए गए हैं क्या उनसे भी परे हैं और जो कृत अकृत हैं उन दोनों से परे हैं बोला ये कृपाकृता है पापा जो अकर्तव्य है वो हमने किया क्या उससे भगवान परे है तो और कृपाकृत जो कृत पूर्ण था वो नहीं किया जो पाप था तो किया वो हुआ कृपाकृत अकृत किया गया और कृपाकृत जो कृत पूर्ण है वो नहीं किया गया और जो कृपाकृत है पाप और पूर्ण है दोनों और हमसे भी परे है भगवान दूर मथो विदिता अविदिता अभी वो विदित से भी दूर हैं अविदित से भी दूर हैं अरे तभी क्या बोल रहे हैं वो बाला बाबा ये गोपियों के चरणों की धूल क्या है बोले स्वयं कृष्ण है स्वयं कृष्ण है वो गोपियों के चरणों की धूल स्वयं कृष्ण है गोपियों के तलवे भी श्री कृष्ण के शरीर पर लगते हैं गोपियों के चरणों की धूल भगवान अपने पर लगाते हैं भगवान अपने मुंह में डालते हैं खाते हैं भगवान भय है वो गोपियों के चरणों की धूल ही भगवान है इसलिए श्रुतियां भी उनको घूमती हैं। ओ बोले बाबा भगवान सर्वधर्मान परि तेज्य एकम अच्छा जी, आज हेमलता देश जाने वाले हैं दो तारीख को ये जाने वाले हैं ये और इनके पति देव और पुत्री और और जमाई सब जा रहे हैं कब अभी जा रहे हैं बाईस बाईस kny <clears throat> अलग अलग है पहले श्लोक में लगता है कि भगवान कुछ अपना भगवान में जोड़ने को कहते हैं उसमें ज्ञान का भक्ति का धर्म का हैं, तुम ज्ञान प्राप्त करो मेरा भक्ति करो मेरे यज्ञ करो मेरे लिए, तुम करो करो करो नमस्कार करो मेरे ले उसमें ज्ञान भक्ति कर्म नमस्कार ये अर्जुन के कर्तव्य ये बताते हैं और शरण प्रजा में कोई कर्तव्य नहीं है शरण तो विश्वासात्मक है उसमें तो विश्वास है भरोसा है हाथ जोड़ो कि मत जोड़ो विश्वास तो रखो विश्वास रखो यज्ञ करो की मत करो भगवान पर विश्वास रखो भक्ति करो की मत करो भगवान पर विश्वास रखो ज्ञान हो की न हो भगवान पर विश्वास करो मामम शरणम प्रजा में भगवान धर्म का आश्रय नहीं बताते हैं केवल विश्वास करने को कहना है माम एकम शरण प्रजा तो एक अंतर की कि किसी दूसरे देवी देवता की शरण में मत जान धर्म कर्म की शरण में मत जान केवल मेरी शरण में है आ, केवल मेरी शरण में आओ केवल शरण में आओ और केवल आओ कुछ देकर आने की जरूरत नहीं है हमारे पास आने के लिए श्रृंगार पटार की जरूरत नहीं है श्रृंगार तो जो करना होगा तो हम कर लेंगे। जो साड़ी पहनानी होगी पहना लेंगे जो जेवर देना होगा दे लेंगे जैसा बाल बनाना होगा बना लेंगे वो सब काम हमारा है स्वं तो हम एकम केवलम ब्रज़, केवलम शरणम ब्रज़, केवलम माम ब्रज़। भगवान तो कहते हैं मेरे पास आओ ब्रह्म रुत्र इंद्र चंद्रादी देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है और केवल शरण में आओ उसमें ज्ञान भक्ति यज्ञ जागादि कर्तव्यों का समावेश करने की जरूरत नहीं है और केवल आओ आना था चाहिए हमारे पास आ जाओ जगह जनम कोटि यज्ञ जन्म होग नही तो बोले महाराज हम पाप से प्ल हमको तो, तो पाप लगे हैं मैल मलिन कचरा साबुन लगा ले आवे नहा ले साड़ी पहन ले आवे हैं क नहीं नहीं, नहीं राजा जैसे तो हो वैसे आ जा ऐसा बनके आओ तब हम तुमको अपनाएंगे शो बात नहीं है जैसे हो वैसे ही आ गुरु नानक के एक बड़े भक्त थे उनके पास उन्होंने संदेश भेजा कि आ जाए महाराज उस इस समय उसका व्याप हो रहा था लड़की का बाप लड़की का हाथ अपने हाथ में लेके और उसके हाथ में कन्यादान कर रहा था और उसी समय किसी ने कह दिया कि गुरु नानक ने तुमको याद किया है बुलाया है सो महाराज लड़की का हाथ लेना छोड़ के मंडप से उठ के तो खड़ा हुआ लोगो ने, ने कहा अरे भाई याद तो कर लो हाथ तो पकड़ लो ना नहीं ये तो भगवान भी तैयारी नहीं करते हो कोई सुे है तो ये नहीं कि भोजन तो कर ले तब जाए की खड़ाव पहन ले तब जाए किसन के चतुर्ग पत्र ले लें तब जाए ऐसा नहीं कि पीतम्बर पहन जरा बाल बाल ठीक कर ले मुखो धारण कर ले ये देर भगवान नहीं करते हैं गवान ने कहा शर्त यह है कि सिर्फ मेरे पास आओ और सिर्फ शरण में आओ विश्वास कर्म धर्म देवी देवता यज्ञ को नहीं और जैसे हुए थे अधिकार संपत्ति की कोई आव पहले से किया हुआ हो ये भी जरूरत नहीं है लेके आओ ये भी जरूरत नहीं है किसी दूसरे के पास जाओ ये भी आवश्यकता नहीं है ज्ञान कर्माद अनाग्रता अन्य अविनाशिता शून्य हो ज्ञान कर्माद अनाग्रता दूसरे की तो चाह न हो और ज्ञान कर्म आदि का आवरण न हो तो पर्दा है जो तो प्रियतम अपने हृदय से मिला हुआ है आत्मा से एक है हमारे मन को नाचने वाला है नचाने वाला है हमारे मन को नचाने वाला हमारी आत्मा से तो एक है और हमारे मन को नचाता है।, है हमारे शरीर को चलाता है हमारी जीव को बुलवाता है उस प्रभु से मिलने के लिए कुछ तैयारी अपने फिर प्रश्न ये उत्तर की अभी तो कहते हो विज्ञान करो भक्ति करो मन मुझ में लगाओ मन मेरा तो मन निदी तो व्यर्थन करो मुझसे प्रेम करो भक्ति करो मेरे लिए जग जा करो मनजादी करो बोले देखो भगवान के भक्त के लिए ये नहीं है कि वो किसी का ऋणी हो किसी का कर्जदार हो ये बात भगवान श्रीकृष्ण ने स्पष्टम स्पष्टम कह दी है देवर्षि भूतात् नृणाम कृतणाम न ना कियृणीश राजन सर्वात्मना यह शरण गतो गुकुंदम परिहृत्य कर्तम जो भगवान की शरण में आया जो देवता का ऋणी नहीं है किस करे ना कि यज्ञ जागा भी करे ऋषि का ऋणी नहीं है कि स्वाध्याय करे पढ़े कि न पढ़े और यज्ञ करे कि न करे प्राणियों का ऋणी नहीं है कि तो उनकी सेवा देना और गाय को ग्रास देना नहीं देना कौ को बलि देना कि नहीं देना और गुरुजनों को हाथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा मनुष्यों की सेवा की कि नहीं की कि का श्राद्ध दिया की नहीं किया तो नहीं है वर्षी भूतान चंद्रनाम पितरी नाम नो ना ना नी चराजनी किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है किसी का एक फिंकर नहीं है किम करो तुम किंग करो तुम किो मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ आपकी क्या आज्ञा पालन करा हा? जैसे अपने हाथ अपनी आज्ञा के अनुसार इच्छा के अनुसार काम करते हैं, वो ऐसे किसी का सिंकर हो जाना किसी की इच्छा के अनुसार चल रहा बोले तो ये सिंकर नहीं है अरे भाई ऋण तो होता है जाया माना सिर्फ ऋण जायते देव ऋण ऋषि ऋण पृथ्वी ऋण तो हो रहा है बोले नहीं नहीं ये ऋणी नहीं, तो नहीं, तो नहीं है ये किसके लिए बात है तो सर्वात्म नरणम शरणी शरण है जो भगवान शरणे साथी हूँ जो शरणागत बत्सल शरणागत के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको मालूम है बड़ा शिष्ट है बड़ा सज्जन है वो जानता है कि शरणागत का पर नहीं करना चाहिए शरणागत कह दे तहित अनुमान ते नर पानर पापमय पान वो शरण है शरणा शरणे साधु जो उसकी शरण में आता है उसके प्रति उसको व्यवहार करना आता है वे राम जी का वचन है सतृद्धा है सौ तो तीछे जात अब अभयम सर्वभूत ददा मे का प्रथम मेरे जीवन का ये व्रत है मेरी प्रतिज्ञा है केवल एक केवल एक बार प्रसन्न हो जाए और कहदेह मैं तुम्हारा हूं उसको संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूं चाहे वो कोई हो उसको निर्भय कर देता हूं सर्वभूत एक और अभय चाहे तो कोई प्राणी हो अब उसको अभय कर देते हैं और संपूर्ण प्राणियों से उसको अवय कर देते हैं ये मेरे जीवन का व्रत है ये मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है वो तो जानते हैं कि शरणागत के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और एक मनुष्य शरणागत की रक्षा श्रेष्ठ मनुष्य अपने शरणागत की रक्षा करता है उसका त्याग नहीं करता आप लोगों ने सुना होगा ना वो राजा था क्या नाम था उसका शिवी हूं शिवी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसके सिंहासन के नीचे धुस गया दूसरा महाराज आया इंद्रदेव का बाघ करते हैं ये हमारा भोजन है हमारा हक हाँ है तुम कैसे जगाते हो हम इसको पकड़ेंगे खाएंगे राजा ने कहा तुमको तो मानस ही तो चलेगा अब ये कबूतर है इसको मैं नहीं छोड़ सकता। देखो, तो एक मनुष्य में शरणागत रखा थी ये पराका होती है कबोले हमको तो मांग चाहिए सौ लोग तुम्हारा मांग लेंगे और महाराज कबूतर को बैठा दिया तराजू के पले और अपना मांस का मांस का दूसरे तराजू पर रखने लगा वो तो पूरे ही न हो लेकिन शरणागत का परिचय नहीं करेंगे अब देखो देखिए शरणागत रक्षा का एक मनुष्योचित गुण है एक भले मानुष में शरणागत रक्षा के लिए ये गुण होता है देवता में सभी सी की शर्म है अपना शरीर देता सर्वागत एक जीव में एक मनुष्य में जब सर्वागत रक्षा का इतना भाव हो सकता हमको है हमको मालूम है वो ये पिछले दिनों में जब डाके जनी बढ़ गई थी चंबल की में एक डाकू का पीछा कर रही थी पुलिस वो भक्त एक के घर में गया तो भाई हमारे पीछे पुलिस लगी है डाकू हम तो तुम्हारी शरण में हैं, आज तुम हमारी रक्षा करो गृह ने कहा हमारी लड़की सो रही है पलंग पर तुम सो जा पुलिस आई हमारे घर में कौन है काम तो है हमारी तो पत्नी है तो दोनों हैं, हमारी बेटी है हमारा जमाई है हमारी बेटी घर में है जमाई आया हुआ है बस चार किसवाए और कोई है अब पुलिस ने तलाश की उसकी पुत्री और वो डाकू दो एक कलम पर सोए हुए थे हमारा जमाई है पुलिस ने कहा भाई तुम्हारा जमाई है सो तो है अपना जमाई बनाते हो हों रक्षा कर तो जब एक मनुष्य में एक श्रेष्ठ पुरुष में अपने शरणागत की रक्षा का इतना गुण होता है हमारे बहुत आश्रित कार्य निर्वाह कर और आश्रय सौकर दो गुण शरणागत में शरण में होना चाहिए एक तो अपने साथ आने में सुगिस्ता करते हैं आश्रय सौकर आश्रय लेने में शरण लेने में सुगमता होती शरण तो देते हैं पर उनके पास पहुंचने कठिन एक शेख था उसने नियम कर रखा था, था कि हमारे पास कोई भी आ गए तो हम उसको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे कुछ न कुछ दे के लौटा तो जब बहुत संपन्न था तब तो आने वाला मानता था और वो देता था परंतु जब बुद्धा हो गया पचासी नब्बे बरफ अकार देखा हुआ थे तो तो उस चांदी की चवन्नी आप उसके पास रखी रहती जो भी आता बाद में घर वालों ने घेरा लगा दिया जिसके पास कोई पहुंच ही नहीं सके तो देगा सांस जब उसको मालूम हुआ कि हमारे पास आने में लोगों को कठिनाई होती है घर तो से बाहर निकल के पेड़ के नीचे बैठ लोगों को मिलने में सुगम कर दिया ईश्वर तो जब कोई बैठों से मैं नहीं पहुंच सकता गराकार को नहीं देख सकता तब वो अवतार धारण करके हमारे घर में आ जाता है तो आश्रय में सुगमता करना और अपने आश्रित का जो काम है उसको बना देना ये तो एक श्रेष्ठ मनुष्य का काम है और भगवान तो सदगुणों की परावधि है परा कास्था है संपूर्ण सदगुणों का अत्यंत अनंत कल्याण गुण गुणगणों का निर्धारव है यह भगवान दूसरा होता है और आश्रय भगवान दूसरा होता है यह दूसरा होता है गुण दोष्ठान होता है तो और उपास से जो भगवान होता है वो गुणाश्रय होता है अचिंत अन्य अनंत कल्याण गुण गण अनु राम श्री रामानुजाचार्य ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है और श्री द्वारकाचार्य महाराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया अचिंत अनंत कल्याण गुण गण परमेश्वर में है जो भगवान के स्मरण में जाता है उसको ऋण मुक्त कर देते हैं उसको बंधुआ मजदूर नहीं रहने देते न कर्जदार रहने देते देखो हमारे पास कोई आ गया प्रेम से हमारी सेवा करता है, है? क्या वो कर्ज से बेचारा दबा है उस तो सेवा करते करते उसको कर्ज की चिंता हो जाएगी तो सेवा में ऋण्न पड़ेगा तो बोले भाई कहीं बंधुआ था किसी के साथ बंधा हुआ है कहीं तो बंधन भी छोड़ देते हैं और ऋण से भी मुक्त कर हैं वर्ष भूतां पितृण न किणी चाज सर्वात्म शरण्यम पिहृत्य कर्ता ये जो कर्म बंधन है जो ईश्वर से अलग करने वाला है उसको काट कर छोड़कर जो परमेश्वर की शरण में सर्वात्मना शरण में हुआ उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं अब प्रश्न था कि ये अर्जुन को भगवान ज्ञान मिश्र भक्ति मिश्र कर्म मिश्र नमो मिश्र ये क्यों बता रहे अगर ये तो जरा आप ऐसी वैसी बात कर करती पर अब अगले तुम्हें असली बात बताता है असली बात क्या है कि तो सर्वधर्मा जैसी अगर धर्म का बल हो तो शरण लेने की भी क्या कर अपने कर्म से जब उतरेंगे पार तो पर हम करतार करतारे बोले उस पार भगवान खड़े हैं इस पार क्यों खड़ा है भगवान ने कहा कि तू तैर के आ जा नदी तैर के मेरे पास आ जा बोले बाबा नदी हम पारे ही कर रखते तो हाथ तोड़ने की क्या जरूरत थी उतारने की क्या जरूरत है हमको नदी तैर आने का तैर के आने का सामर्थ्य नहीं है बोले बस बसा बस, नाव लेके आ गए हो, नाव लेके आए खेत तो बोले भालो आप हमको नाव पर चढ़ भी नहीं सकते बीच में कीचड़ है पानी है नाव ऊँची है आ, तो भगवान नाव पर से भी उतरे और आके दोनों हाथ से उसको उठाया याद है दक्षिण जी हम अपने गांव से कभी ये गाजीपुर जाते थे तो नाव पार करना पड़ता था तो मल्ला सब पहचानते थे जो देख कुछ समय दो पैसा का सेवा हो दो पैसा नाव वाले को देते थे और नदी अधिकार होकर हम उसको दो आना देते थे हम हमारा ये पद का था पहले से जब गए जब तो वो देखते ही नाव पर से उतर के आता और हमको गोद में उठा के छाती से के दबा लेता और ले जाके नाव पर बैठाता। तो ये भगवान मल्ला कर सकता तो भगवान नाव लेके आए बोले भाई ये तो कीचड़ में नहीं पाव रख सकता पानी में नहीं रख सकता सब स्वयं नाव से उतरे गोद में उठाया उठा के ले जाके नाव पर बैठाया और दान खेने लगे कहा हे भगवान आपको दाण खेने में दाड़ चलाने में परिश्रम होता है हमको तो भी दे दो हम भी दाढ़े बोले कि ना तुम तो हमको तो देखो तुम तो हमको निहार निहार के प्रसन्न हो जाओ आनंद लो हमको तुम्हें खे के पार ले चलने में हमको जो आनंद आता है ना उसमें तुम बाधा मत डालो तुम हमको देख के आनंद लो और हम तुमको के पह करके आश्रितेंवाणी मई समित मतरा अन्य नई लोग समुदरता मृत्यु संसार सागरा भवान देशित के तुषा बिना विलम्ब के महाराज ये नाव आती है और ये सेवैया आता है अरे खेवैया कौन है बाबा तो वही है मोर मुख द्वारा वही मतरा कृपय कुंडल वही नाग में गुलास वही मुस्कान वही चितवन वही बनमाला वही पीताम्बर वो है इस नाव का खेवैया तो तेसा महम समुद्धरता माने खेवैया होता जो पार करने वाला जैसा समुद्र समुद्धरता तो न कहीं कर्ज है न ऋण है भगवान की शरण में ये तो शरण तो विश्वास है विश्वास है महाविश्वास बोल तो देता हूं वही उपेय है वही उपाय है उसी को पाना है वही मिलाने वाला है बीच में कोई कूतनी नहीं है वो बीच में कोई दलाल नहीं है ये दलाल के द्वारा सौदा नहीं होता है आ, आ, ये तो वो है, और, मैं और, मैं और वो है और बीच में कोई नहीं है वही है वही है वही है तो भगवान बोले की सर्वधर्मान कर माँ एक अब सर्वधर्मांतरित पर एक लेको का एक पक्ष ये व्याख्या करता है कि धर्म परित्याग का अर्थ है सन्यास और एक पक्ष अर्थ करता है धर्म के साथ जो कामना जुड़ी है उस कामना का त्याग तो परित्यज्य का एक ने तो अर्थ किया कि परित्यज्य माने शास्त्रोत्ति से संन्यास लेकर धर्म का परित्याग ऐसे न करो शास्त्रोत्तिधि से संन्यास ग्रहण करके मेरी शरण में आ इसके समय लोग बीधी बना के और पंच संस्कार करवा के तब मेरी क्षण में आओ ये दूसरी तरफ एक तो होता है सन्यासियों का संन्यास उसमें तो हेमास्त्री संकल्प से महाप्राय स्त करके आ, आ, आ, आ, और देवताओं के लिए भोग करके तरह के लिए श्राद्ध करके और परोच्चारण करके सर्वत्याग करके सर्वत्याग करके संन्यास कर और एक होता है वेदी बना के पंच संस्कार करके और वो वो सब होता है साधना से चक्र चक्रांतित होकर और सप्त मुद्रा धारण करके भगवान के शरण आज का अर्थ है शास्त्रोक्त तो विधि से श्रमण एक पक्ष है सन्यासियों ने विधि पूर्वक संन्यास किया और वैष्णवजनों ने विधि पूर्वक संस्कार किए और ये जो कर्म योगी लोग हैं ये कहते हैं कि अर्जुन तो संन्यास का अधिकारी ही नहीं है वैसे संन्यास के अधिकारी वे सब होते हैं जो लोग विधि पूर्वक जज्ञोपवीत धारण करते हैं संध्या वंदन करते हैं गायत्री धारण करते हैं ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है जिन्होंने विधि पूर्वक धर्म पालन का संकल्प लिया है उन्हें विधि पूर्वक धर्म का परित्याग करना चाहिए इसलिए संन्यास का अधिकार सुरेश्वराचार्य ने स्वयं इसको बहुत फल देना वो हो गई संन्यास के बाद वैसे तो तो धर्म में शुद्र अंत्यजन सबकी दीक्षा होती है तो अर्जुन को संन्यास तो लेना नहीं है युद्ध करना है तो सर्वधर्मांत परित्यज्य का अर्थ पंच मुद्रा धारण अथवाच्चारण पूर्वक तिथा सूत्र परित्याग ये परित्यज्य का अर्थ कैसे हुआ एक प्रश्न है और यदि वो कहें कि यहाँ धर्म का पालन तो करो परंतु धर्म से आश्रय से हमको भगवान मिलेंगे धर्म का आश्रय मत ये मतपूदन पक्ष धर्म तो करो परंतु उससे कोई कामना मत रखो निष्काम होकर निष्काम होकर काम करो ये एक पक्ष अब आप थोड़ा सा विवेक लगाइए अपना तो यदि विधिपूर्वक धर्म संन्यास होता चाहे वैष्णवोचित और चाहे संन्यासोचित तो पाप की प्राप्ति नहीं होती अहंत व सर्व पापी देव मोक्ष जो विधिपूर्वक संन्यास लेगा या विधिपूर्वक त्याग करेगा वैध त्याग का अनुष्ठान करेगा उसके लिए अहंसवा सर्वपापी देव मोक्ष उस उसके पाप मोक्षण की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर क्यों ले? क्योंकि तो उसको तो तो पाप लगाई नहीं उसने तो बिल्कुल फायदे से काम किया अच्छा बोलो भाई धर्म तो हम करते हैं परंतु तो कोई तो तो तो कामना नहीं रखते हैं तो हम तो आप सर्व पापी जो मोक्ष ईशानी बिल्कुल गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया कि जब उसने धर्म का परित्याग किया ही नहीं और कामना का परिस्याग तो ठीक ही किया अंत में शुद्ध हुआ तो उसको रहे तो सर्व का सर्वधर्मान परिचे का अर्थ है सीधे सीधे दिया ये जो शरणागति के सावे रहे और छठे अंक है आत्मनिक्षेप कार्यपाणी सदा करना है ये वायुपुराण का श्लोक भगवान के अनुकूल चलना जो भगवान करते हैं उसमें प्रतिकूल नहीं होता हो ये कोई राजनीति थोड़ी है जिसमें एक विपक्ष दल रहेगा राजनीति दूसरी चीज होती है और अध्यात्म अधिद धर्म का पालन ये दूसरी चीज होती है भक्ति के मार्ग में त्याग ज्ञान के मार्ग में विपक्षी दल नहीं होना तो, जो देरी बाजी है वो कर जो विधान करता है भगवान उसमें संतुष्ट और उसके प्रतिकूल नहीं सोचने अरे भगवान ये सबने गलत किया और ये क्या किया भगवान गलत नहीं करता है वो लोग कुछ हो रहा है एक दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं पच्चीस तीस वर्ष पहले और उसका हमको बहुत दुख होगा उस समय रोया तो नहीं बाद में उसकी याद आके रोना भी लेकिन जब वो घटना घटित हुई तो हम तो गुरु साहब का एक वचन बार बार मुंह से निकलने लगा उसका संस्कार था वो मन में उससे हो नहीं कछु बुरा कहो कि नहीं कछु करा उसके हाथों से कुछ बुरा नहीं होता है और बताओ तो सही कि और किसी ने कहीं कुछ किया है दूसरा तो करने वाला है नहीं दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं और उसके हाथों से कभी बुरा होता नहीं ये तो उसने टिकोटी काटी है ये तो उसने शपथ मारा है ये तो उसने बाल खींचा है ये तो उसने बाल से काटा है हैं? और उसका है उस पर हो ही नहीं कठकर वो जो कुछ करता है वो तो प्रेम से करता है और एक कहो बताओ तो सही की नहीं कठकरा दूसरे किसी ने क्या किया है तो प्रभु के विधान में संतुष्ट होना और उसके विपरीत कुछ नहीं सोचना जो करता है ठीक है राजी है ये। तो उसमें आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रखिष्य विश्वास हम आपको दचपन की बात सुनाते हैं हमारे एक चाचा लगते थे आप तो नहीं थे चार पांच फिर का फर्क था पर हमको अपनी ग्रुप में लेकर बहुत तो खिलाते थे होते थे हमको अब तक याद आते हुआ हमारे ये दोनों बांध पकड़ के और कुएं में लटका देते हैं? कुएं में लगता देते। में लगता देते क्यों कुएं हम बिल्कुल खुश नहीं हम जानते थे कि नीचे कुआ है लेकिन हम सोचते थे हमारा हाथ चाचा के हाथ में है ये हमसे इतना प्रेम करते हैं। है हम सुरक्षित हैं बिल्कुल सुरक्षित है थे निल्लाते थे नगरते थे हमारा अपने चाचा इतना है पर, हाँ है, है, है। पर इतना विश्वास और डॉक्टर जब काटता है शरीर को लोग हाथ कटवा देते हैं पाव कटवा देते हैं आंख निकलवा देते हैं डॉक्टर पर इतना विश्वास तो भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास और जरूरत पड़ी थोड़ी सरकार की भी जरूरत पड़ती है वो हम छोटे थे तो खलिहान में सोने का बहुत आग्रह करते थे और जहाँ जव गेहूं धान का खलिहान होता तरफ से हम सब यही आग्रह करते थे हमको तो खलिहान में सोने के रात को खुले में चांदनी रात में एक दिन महाराज हमारे चाचा ने क्या किया कि कंबल हो गए और जैसे भालू चलता है ना ऐसे दूसरे से चांदनी रात में ऐसे डर लगा जी भालू आ रहा है वो हमको हाँ पकड़ लेगा लेकिन महाराज उनसे गलती क्या हुई थी कि वो लाठी थी उनके हाथ में तो खसीदते हुए आते रहे थे भालू की तरह लेकिन धरती पर लाठी खिसकती हुई चल रही तो मैंने देख लिया मैंने कहा नहीं तो चाचा है चाचा है, है? आ, क्या डर है बोलो है अब भालू का कोई डर रहा वो तो जब हम हाँ ईश्वर को नहीं पहचानते हैं हो तब डर लगता है आ, भाई कहा से आता है आ, और जरूरत हुई तो पुगार लिया दौड़ो बताओ और आत्म निक्षेप करने के स्थान पर वायु पुराण में एक दूसरा पाठ भी मिलता है निक्षेपणम अकारपर्णियम तट विनाश वर्णागति निक्षेपणम माने अपने को डाल दो भगवान के चरणों में निर्भरा है मेरे ऊपर कोई भार नहीं है नरक में डालो तो नरक में रहेंगे स्वर्ग में डालो तो स्वर्ग में रहेंगे और जिलाओ तो जियेंगे मारो तो मारेंगे जो तुम्हारी मर्जी हो वो तो करो निक्षेपणम अपने आप को बिल्कुल पटक दो उनके चरणों में ये शरणागति है तथा अच्छा अंग है अकार प्रण किसी के सामने दीनता सा प्रकट करने की जरूरत नहीं है दीन हुए तो भगवान के सामने हुए जाने मान लो नि जि जात जात जरिजाए जो जा रत जोर जहां है जब भगवान के सामने दीन हो गए अहंकार छोड़कर उनकी चरण में हो गए तो आप दुनिया में किसी के सामने हो राजा हो रईस हो पुलिस हो गुंडा हो किसी के सामने धनी हो राजा हो किसी के सामने दीन होने की जरूरत नहीं एक बार भगवान के सामने जब भूक गए दिन हो गए आचार प्रणियम महापाठ मिलता है निक्षे परम माने भगवान पर अपना सारा भार डालना तो अर्जुन को यही फिक्र है ये कहते हैं सब भार मेरे ऊपर डाल दू ये प्यारे प्यारे कब्जे बड़े इनके ऊपर मैं अपना भार डाल दू राम राम हमेशा अच्छा नहीं लगता है अर्जुन दुखी हो गया दुखी हुए माफ सुना अर्जुन के मन में ये शोक नहीं है आहा, कि कौन मरेगा कौन जिएगा अर्जुन के मन में ये शोक है कि हमारा सारा बोझ अपने ऊपर दे रहे हैं तो कहीं इनको तकलीफ न हो जाए इनको तकलीफ ना हो जाए और इनके ऊपर माफ सुत मेरे ऊपर सारी सृष्टि जो लाद है लदाज है लादन मारा साफ ये तो मनुष्य जो अपने ऊपर हार दे रखा है ये भूल है भूल देख राजस्थान में यात्रा कर रहे थे तो आप लोगों को ऊपर करने का तो दुर्भाग्य मिला है कि नहीं हम लोग आज महीने बहुत मजेदार चलता है वो ऊपर नहीं हमने लंबी लंबी यात्रा किया दीदवाना से महुदासर गया था करने रतन रतनगढ़ में रतनगढ़ में ऊंट करी ऊंट पर यात्रा तो कर रहे थे तो एक तो शेठ जी थे और एक उनकी पोटली भी थी पहले आगरा से राजस्थान तक लोग घूम कर रहे थे और बड़ी भारी पोटली कमा के जा रहे थे तो शेठ तो जी के मन में दया आई मैं जिस ऊँट पर बैठा हूँ उसी पर ये पोतली भी है भोज भी है बड़ा भारी बाहर बिचारा दर्ज है तब उन्होंने ऊंस पर दया करके क्या किया कि वो पोतली ऊँच पर से तो उठा के अपने सिर तो पर रख लिया और स्वयं तो ऊँट पर चढ़े हुए हैं।